श्री राम कृष्ण बचनामृत परिच्छेद एक सौ दस बलराम बसु के घर में श्री कृष्ण तथा त्याग की पराकाष्ठा ग्यारह मार्च अट्ठारह सौ पचासी आज फाल्गुन की कृष्णा दशमी है बुधवार ग्यारह मार्च अट्ठारह सौ पचासी आज दस बजे के लगभग दक्षिणेश्वर से आकर बलराम बसु के यहाँ श्री राम कृष्ण ने जगन्नाथ जी का प्रसाद ग्रहण किया उनके साथ लाटू आदि भक्त भी हैं बलराम तुम धन्य हो आज तुम्हारा ही घर श्री कृष्ण का प्रधान कार्य क्षेत्र हो रहा है यहाँ श्री कृष्ण कितने ही नए नए भक्तों को आकर्षित कर प्रेम रज्जु से बांध रहे हैं भक्तों के साथ कितना नृत्य करते हैं गाते हैं मानो श्री चैतन्य देव ने शिवास के भवन में प्रेम की हाट बसा हो श्री राम कृष्ण दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में बैठे हुए रोते हैं अपने अंतरंगों को देखने के लिए व्याकुल हो जाते हैं रात को नींद नहीं आती जगदम्बा से कहते हैं माँ उसे बड़ी भक्ति है उसे तुम खींच लो माँ उसे यहाँ ले आओ अगर वह ना आ सके तो माँ मुझे ही वहाँ ले चलो मैं उसे देख लूँ इसीलिए श्री राम कृष्ण बलराम के यहाँ दौड़ आते हैं लोगों से कहा करते हैं बलराम के यहाँ श्री जगन्नाथ जी की सेवा होती है उसका अन्न बड़ा शुद्ध है जब आते हैं तब बलराम को भक्तों को न्योता देने के लिए भेजते हैं कहते हैं जाओ नरेंद्र को भवनाथ को राखाल को न्योता दे आओ छोटा नरेंद्र नारायण इन सब को न्योता दे आओ इन्हें खिलाने से नारायण को खिलाना होता है ये ऐसे वैसे नहीं है ये ईश्वरांश से पैदा हुए हैं इन्हें खिलाने पर तुम्हारा बहुत कल्याण होगा बलराम के ही यहाँ गिरीश घोष के साथ पहली बार बैठकर बातचीत हुई थी यही रथ के समय कीर्तनानंद हुआ करता है यही कितने ही बार प्रेम का दरबार लगा और आनंद की हाट जमी मास्टर पास ही के विद्यालय में पढ़ाते हैं उन्होंने सुना है आज दस बजे श्री राम कृष्ण बलराम के यहाँ आएंगे बीच में पढ़ाई से थोड़ा अवकाश मिलने पर दोपहर के समय वे यहाँ गए वहाँ गए श्री राम कृष्ण को प्रणाम किया श्री राम कृष्ण भोजन के बाद बैठक खाने में जरा विश्राम कर रहे हैं बीच बीच में बटुए से मसाला निकालकर खा रहे हैं कुछ कम उम्र वाले भक्त उन्हें चारों ओर से घेरे हुए हैं श्री राम कृष्ण शश तुम यहाँ आए स्कूल नहीं है मास्टर स्कूल से आ रहा हूँ इस समय वहाँ विशेष काम नहीं है एक भक्त नहीं महाराज स्कूल से भाग आए हैं सब हंसते हैं मास्टर स्वगत हाय मानो कोई मुझे खींच लिया श्री राम कृष्ण कुछ चिंतित से हो रहे हैं फिर मास्टर को पास बैठाकर अनेक प्रकार की बातें करने लगे कहा मेरा गमछा जरा निचोड़ तो दो और कुर्ता धूप में डाल दो पर झंझना रहा है क्या उस पर ज़रा हाथ फेर दे सकोगे मास्टर सेवा करना नहीं जानते इसीलिए श्री राम कृष्ण उन्हें सेवा करना सिखा रहे हैं मास्टर हक पकाकर एक एक करके वे सब काम कर रहे हैं फिर वे पैरों पर हाथ फेरने लगे श्री राम कृष्ण उन्हें बातों ही बातों में उपदेश दे रहे हैं श्री राम कृष्ण मास्टर से क्यों जी कुछ दिनों से लगातार मुझे ऐसा क्यों हो रहा है धातु के किसी बर्तन को मैं छू नहीं सकता एक बार कटोरे में हाथ लगाया तो ऐसा हो गया जैसे सिंगी मछली ने हाथ में काटा मार दिया हो हाथ में झुनझुनी से चढ़ गई और दर्द होने लगा गड़ुए को बिना छुए तो काम चल ही नहीं सकता इस ख्याल से मैंने सोचा जरा गमछे से ढककर तो देखूं उठा सकता हूं या नहीं यह सोचकर ज्यों ही उसे छुआ कि हाथ में झुंझुनी चढ़ गई और बहुत दर्द होने लगा अंत में माता से प्रार्थना की माँ अब ऐसा काम न करूँगा अब की बार माँ क्षमा करो मास्टर से क्यों जी छोटा नरेंद्र आया जाया करता है घर वाले क्या कुछ कहेंगे बिल्कुल शुद्ध है स्त्री संग कभी नहीं किया मास्टर और उच्च आधार है श्री राम कृष्ण हाँ और कहता है ईश्वरी बातें एक बार सुन लेने से मुझे याद रहती है कहता है बचपन में मैं रोया करता था ईश्वर दर्शन नहीं दे रहे हैं इसलिए मास्टर के साथ छोटे नरेंद्र के संबंध में बहुत से बातें हुई इस समय भक्तों में से किसी ने कहा मास्टर महाशय क्या आप स्कूल नहीं आएंगे श्री राम कृष्ण क्या वजह है भक्त एक बजने को दस मिनट है श्री रामकृष्ण मास्टर से तुम जाओ तुम्हें देर हो रही है एक तो काम छोड़कर आए हो लाटू से राखाल कहा है लाटू घर चला गया है श्री राम मुझसे मुलाकात बिना किए ही